जब तक भीतर की आत्मा जागती नहीं तब तक चित्त का एक एक टुकड़ा एक एक नौकर कहता है मैं मालिक। जब क्रोध करने वाला टुकड़ा सामने होता है, है, तो वो कहता है मैं मैहू मालिक और वो मालिक बन जाता है कुछ देर के लिए और पूरा शरीर उसके पीछे चलता है शरीर को कुछ पता नहीं वो मालिक के पीछे चलता है फिर पश्चाताप करने वाला आ जाता है तो वो कहता है मैहू मालिक और तब शरीर वही शरीर जिसने तलवार उठा ली थी वही आंसू है। उसको कुछ पता नहीं वो किसी भी मानव का करता है। जो भी जोर से कहता है आम शरीर पीछे खड़ा हो वही मन कहता है ब्रह्मचरी तो शरीर कहता है बड़ी पवित्र बात है तैयार दूसरा खंड कहता है भोग कहता है बिल्कुल राशी हो मैं तो मानस के पीछे आदमी साइकिक संरचना उसकी जो मनस की संरचना है वो कई खंडों की है मन बहुत खंड में है और तब तक बता रहेगा जब तक अखंड आत्मा बीच में जाग न जाए हिंसा इन खंडों की आपस की लड़ाई है इन नौकरों के अपने सब के दावे की मैं मालिक हूँ अगर आमने सामने पड़ जाते हैं तो मन बड़े द्वंद में पड़ जाता है मन चौबीस घंटे लगता रहता है कि मालिक कौन और ये जो मन के लड़ते हुए खंड हैं, इनकी लड़ाई से जो बंद और जो पीड़ा और दुख पैदा होता है वही चित्त आदमी दूसरे से भी लड़के लग जाता रहता है ये बहुत मजे की बात है कि अक्सर हम अपनी लड़ाई को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं प्रक्षिप्त करते हैं आपके भीतर एक चोर है आप उस चोर से लड़ रहे हैं आप उसको दबाए हुए कि चोरी ना करने देंगे अगर आपके पड़ोस में चोरी हो जाए और चोर पकड़ लिया जाए तो आप सबसे ज्यादा उस चोर की पिटाई करेंगे क्योंकि आप अपने भीतर एक चोर को दबाए हुए हैं जिसकी पिटाई बहुत बार करनी चाहिए लेकिन कर नहीं पाए अब एक चोर बाहर मिल गया तो आपका चोर प्रोजेक्ट हो जाएगा तो चोर की पिटाई के लिए चोर जरूरी है कोई साधु चोर की पिटाई नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्शन का उपाय नहीं जितने चोर हैं वो चोरों के खिलाफ दिन रात बातचीत करते रहेंगे जितने बदमाश हैं वो बदमाशों की निंदा करते रहेंगे जितने कामातुर हैं वो काम की निंदा करते रहेंगे जो भीतर भरा है हम उसे बाहर प्रोजेक्ट करते हैं बड़ी दर्दी में नहीं है कि जब कोई आदमी बहुत जोर से चिल्लाए कि वो जा रहा है चोर पकड़ो पकड़ो चोरी हो गई बहुत बुरा हो गया तो पहले उस आदमी को पकड़ ले क्योंकि आदमी आज, आज नहीं कर चोरी करेगा हम अक्सर अपनी बीमारियों को अपने चित्र के लोगों को दूसरे पर आरोपित कर लेते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी की निंदा करता हो तो जिसकी निंदा करता है उसके संबंध में बहुत कुछ नहीं बता पाता अपने संबंध में बहुत कुछ बता देता उसकी निंदा खबर देती है कि वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है उसके भीतर कोई लड़ाई जारी है जिस लड़ाई को वो किसी पर रोक देता है अगर भीतर कोई लड़ाई जारी नहीं रही तो बाहर रोकने का उपाय बंद हो जाता बाहर कोई उपाय नहीं है रोकने का मनुष्य का चित्त खंडित है यही उसकी हिंसा का जन्म है और मनुष्य का चित्त अहिंसक होने लगे तो अखंड होगा एक होगा और जब चित्र एक हो जाता उसमें स्वार नहीं रहता है तो मनुष्य के जीवन में जो आनंद का नृत्य शुरू होता है जो आनंद की बांसुरी बजती है उसी बांसु परमात्मा तक पहुंचे न पहुंच कर इसी सिलसिले में आगे एक छोटा सा प्रश्न है कि हिंसा की स्थिति में और अहिंसा की स्थिति में जीवन ऊर्जा लाइफ फोर्स की अवस्था में क्या फर्क हो जाता है पहाड़ों से बहता हुआ पानी भागता है नीचे की तरफ खंड खोजता है खोजता है खाई खोजता है घील खोजता है पानी अधोग करता है नीचे की तरफ भागता है फिर यही पानी उत्तप्त होकर धाप बन जाता है तब आकाश की तरफ दौड़ने लगता है यही पानी ऊंचाइया खोजने लगता है बादलों की छात्रियों पर सवार होने लगता है सूरज की यात्रा करने लगता है। पानी वही है ऊर्जा वही है एनर्जी वही है लेकिन जो पान हो गया कोई तरह की ग्रहित हो गई हिंसा खाई खड़ते खो रहा है नीचे की तरफ भूत हो जाता है, पर जाता है, आकाश की यात्रा शुरू हो जाती है ऊपर की उड़ान शुरू हो जाती सूर्य की यात्रा पर निकल जाता है मोक्ष और परमात्मा की दिशा में उन्मुख हो जाता है हिंसक चिल्त सदा दूसरे को खोजता है दूसरा ही खाई है द अपने को को स्वयं क्योंकि दूसरे को जब भी हम खोजेंगे तभी हम नीचे की तरफ चल पड़े जब भी हम दूसरे को खोजेंगे तभी हम नीचे की तरफ चल चुके क्यों क्यों मैं कहता हूं कि दूसरा ही खाई है दूसरा ही अधोगमन है दूसरा ही नरक है वो दूसरा ही क्यों नीचे की तरफ ले जाने का मार्ग है क्यों जब हम दूसरे को खोजते हैं तो एक बात तो पक्की हो गई कि अपने साथ कोई आनंद नहीं स्वयं के साथ कोई आनंद नहीं आदमी जितना दुखी अपने साथ उड़ जाता है उतना दुखी अपने दुश्मन के साथ भी होता है। आदमी जितना अपने से उठ जाता है उतना उतना कितना ही बोरिंग आदमी हो उसके साथ भी नहीं उठता आदमी अपने साथ बिल्कुल रांची नहीं है। इसका अर्थ क्या कोई आदमी खुद को कंपिनियन नहीं बनाना चाहता बड़ी मजे की बात और जब कोई दूसरा उसे कंपिनियन नहीं बनाना चाहता तो बड़ा दुखी होता है हालांकि वो खुद रिजेक्ट कर चुका है अपने को। वो खुद कह चुका है कि अपने से दोस्ती नहीं चले आप घंटे भर भी अपने साथ अकेले में बैठने को राशी नहीं होते अगर दिन भर अकेले में बैठना पड़े तो घबरा जाते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे क्या कर लेंगे अगर वर्ष भर अकेला रहना पड़े तो जी सकेंगे अपने साथ जीना बड़ा कठिन क्योंकि अपने साथ केवल वही जी सकता है जो भीतर आनंद को उपलब्ध दूसरे के साथ जीने की आकांक्षा उसी की है जो भीतर दुख से भरा है और मैंने कहा कि हिंसा अंतर दुख है इसलिए हिंसक चित्त सदा दूसरे को खोजता है कभी मित्र के नाम से खोजता है कभी शत्रु के नाम से खोजता है लेकिन दूसरे को खोजता है और इसमें भी बहुत देर नहीं लगती कि जो मित्र था वो शत्रु बन जाता है और जो शत्रु था वो मित्र बन जाता है असल में किसी को शत्रु बनाना हो तो उसे भी पहले मित्र को बनाना ही पड़ता मित्र बनाए देना तो शत्रु बनाना बहुत मुश्किल सिर्फ संबंधियों को छोड़कर तो संबंधी पहले से ही शत्रु होते हैं तो किसी को भी शत्रु बनाना हो तो उससे पहले मित्र बनाना पड़ता है आदमी दूसरे को खोज रहा है क्योंकि अपने से बचना चाहता है इसलिए कहता हूं दूसरा खाई जो अपने से बचना चाहता है वो किसी उनकी यात्रा पर नहीं निकल सकेगा क्योंकि जो अपने तक ही पहुंचने को राजी नहीं है वो किस परमात्मा पर पहुंचने की हिम्मत जुड़ा है। जो अपने ही शिखर छूने को राजी नहीं है वो किस अस्तित्व के ऊंचे शिखरों की यात्रा पर कर सकता है इसलिए हम दूसरे को खोज रहे हैं, और जब भी हम दूसरे को खोज रहे हैं तब हमसे हिंसा होगी ही एक तो उस आदमी का भी साथ है जो अपने साथ जीता है वो भी दूसरों के साथ जी सकता है लेकिन दूसरों की उसे जरूरत नहीं दूसरे उसकी नेसेसिटी नहीं है दूसरे उसकी अनिवार्यता नहीं है दूसरे उसके पास खोच सकते हैं उसके आनंद में भागीदार बन सकते हैं लेकिन वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है वो कोई नहीं दूसरे बुद्ध के पास लोग जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे पास एक आदमी एक दिन मुंह फैसे और ना आए तो बर्फ एकदम हम नरक में उतर जाते जिस आदमी की इतनी निर्भरता दूसरे पर हो वो दूसरे के लिए जंजीरें बनाएगा कहीं दूसरा फिर न जाए जाए वो दूसरे को बांधेगा दूसरे के पैरों में ना डालेगा कभी पत्नी बनाएगा बनाएगा कभी कभी पति बेटा बनाएगा कभी बाप बनाएगा हजार तरह की बेड़ियों में दूसरे को कसेगा और जब भी कोई किसी को दूसरे को बेड़ियों में कसेगा तो हिंसा शुरू हो जाएगी क्योंकि स्वतंत्र करती है अहिंसा परतंत्र करती है हिंसा दूसरे को गुलाम बनाती है गुलामियां बहुत तरह गुलामिया की मीठी भी हैं, जो कि कड़वी गुलामियों से सदा बदतर होती तो एक एक है साफपन होता है मीठी गुलामिया बड़ी खतरनाक होतीड होती है होती, भीतर जहर होता है ऊपर से सरकर चढ़ी होती हमने हमारे सारे संबंधों में सक्कर चढ़ाई है भीतर जहर जरा सी पर हटती है और जहर निकलता है सिर्फ पोस्ट के को ठीक करके किसी तरह काम चला लेकिन हमारा ये दूसरे को खोजना एक बात का पक्का सबूत है कि हम अपने सांस होने के आनंद को नहीं पा रहे फिर हिंसा शुरू होगी और जब हम दूसरे को खोजते हैं कि उसके बिना जीना सकेंगे जिसके बिना हम जीना सकेंगे उसे हम गुलाम बनाएंगे ही उसे हम पजेस करेंगे ही उसकी हम मालकियत करेंगे ही हम उसके मालिक बनेंगे ही और जिसके भी हम मालिक बनेंगे उसको हम मिटाएंगे उसे हम नष्ट करेंगे ये मालकियत किसी भी तरह की हो सब तरह की मालिकियत मिटाती है और नष्ट करती है मालकियत बहुत सटल वायलेंस है मालकियत बहुत सटल मर्डर है मालिकियत जो है वो हत्या है किसी की बहुत धीमे धीमे सिकंदर भी गुलाम बना बनाकर मारता है भी गुलाम बना के मारता है। धर्म गुरु भी किसी को गुलाम बना बनाकर मार जा सकता है सब तरह की गुलामियां हैं। जब भी हम दूसरे को जकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं तभी हम उसकी गर्दन में पत्थर की तरह लटक जाते हैं और ये लटकना नीचे की यात्रा इस यात्रा का कोई अंत नहीं है फैलती जाएगी एक से मन न भरेगा दूसरा चाहिए तीसरा चाहिए हजार चाहिए राजनीतिक को लाखों करोड़ों चाहिए जब तक वो राष्ट्रपति बन के सारे मुल्क की गर्दन में न लटक जाए तब तक उसको तरपती नहीं मिल सकती सबकी गर्दन में उसको लटक जाना चाहिए सबके लिए पत्थर हो जाए बोझिला, सब ये जो हमारा चित्र दूसरे को खोजता है चित्त नीचे की तरफ जा इसकी हिंसा से चली जाएगी ये अनेक रूप लेगा इसके हजार चेहरे होंगे हजार विधियां होंगी लेकिन यह दूसरे को दबाएगा सताएगा टार्चर करेगा टार्चर करने बड़े अच्छे ढंग के हो सकते हैं बाप अपने बेटे को टार्चर कर सकता है बेटा बाप को कर सकता है माँ अपने बेटे को कर सकती है बेटा माँ को कर सकता है और मन शास्त्री कहते हैं कि आदमी करती रही करती रही है एक दूसरे को सताती रही लेकिन ये, हमें में नहीं आता। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई आदमी अपने साथ आनंदित नहीं है जब तक कोई आदमी अपने साथ होने को राजी नहीं है जैसे ही कोई आदमी अपने साथ होने को राजी हुआ उसकी यात्रा दूसरे से हट बाहर से हटकर क्योंकि दूसरा सदा बाहर है दर इज ऑलवेज दलवेज द तो बाहर होगा ही जब तक दूसरे की तरफ खोज जारी रहेगी वो चाहे पत्नी की हो चाहे प्रेमिका की चाहे प्रेमी की और चाहे परमात्मा की अगर परमात्मा को, को दूसरे की तरफ देख रहा है तो उसमें हिंसा जारी रहेगी उसमें हिंसा तो मुक्ति नहीं हो सकती इसलिए महावीर ने बाहर के परमात्मा को इनकार कर दिया क्योंकि महावीर को लगा गॉड अदर तो हिंसा का रास्ता बन कि बहुत कम लोग समझ है महावीर की बात को को कि वो ईश्वर कर रहे हैं ना समझो ने समझा कि शायद नास्तिक ना समझो ने समझा कि शायद ईश्वर नहीं है इसलिए महावीर ने कहा कोई परमात्मा नहीं सिवाय तुम्हारे उसका कुल कारण इतना है अगर कोई भी परमात्मा है दूसरे की तरह तो वो जो हिंसक है वो उस परमात्मा को भी बाहर जाने का और नीचे जाने का रास्ता बना दे महावीर का बाहर कोई परमात्मा ही नहीं चलो अपनी तरफ भीतर वो आत्मा ही परमात्मा है और जैसे ही कोई भीतर गया वैसे ही ऊंचाइयों के शिखर शुरू हुए भीतर बड़ी ऊंचाइया बाहर बड़ी ऊंचाइया भीतर बड़े गौरी शंकर के शिखर है बाहर बड़े प्रशांत कुमार की बाहर कोई उतरता जाए तो असल गहराइयों में गिरता जाएगा जहां अंधकार होगा दुख होगा, जहा मृत्यु होगी जहा पीड़ा होगी जहाँ नरक होगा और कोई भीतर की तरफ पढ़े स्वयं की तरफ तो बड़ी ऊंचाइया होंगी कला के शिखर होंगे स्वयं के मंदिरों के शिखर होंगे मुक्ति होगी मोक्ष होगा स्वर्ग होगा वो भीतर की यात्रा है जीवन ऊर्जा जब हिंसा बनती है तो पतित होती है और जीवन ऊर्जा जब अहिंसा बनती है तो गमन करती है और वही लाइफ एनर्जी तो एक ही जीवन ऊर्जा तो वही है कभी बाहर की तरफ जाती है तो दुख देती है और दुख लाती है और कभी भीतर की तरफ जाती है तो सुख है और सुख भी भी में जब भी कभी आपने आनंद को फैली हो तब आपने पाया होगा आप अपने भीतर किन्नी भी क्षणों में जब आनंद की वर्षा की एक बूंद भी आपके भीतर उस अमृत की टपकी हो तब आपने पाया होगा कोई नहीं मैं ही हाँ सब दुख सदा दूसरे से बंधे हुए पाए हो सब दुख किसी कि दूसरे से बंधे हुए पाए हों और सब सुख सदा स्वयं हाँ ऐसे सुख हैं जो दूसरे से मिलते हुए मालूम पड़ते हैं मिलते कभी भी नहीं ऐसे सुख हैं जो बहम देते हैं कि दूसरे से मिलेंगे लेकिन जब मिलते हैं और हाथ मुट्ठी खुलती है तो पता चलता है खो जा था दुख पाया खो जा था सुख पाया है तुख ऐसे सुख है जो बुलाते हैं दूसरे की तरफ से कि आओ मैं यहां हूं और जब हम पास पहुंचते हैं तो पाया जाता है बुलावट सुख की थी लेकिन धोखा होता है जैसे राम स्वर्ण मृत के पीछे चले गए अब सभी जानते हैं कि स्वर्ण मृत होते नहीं कम से कम राम को तो जानना ही स्वर्ण मृत कहीं होते नहीं लेकिन वो कथा मीठी कथा अर्थपूर्ण हम सभी स्वर्ण मृत के पीछे चले जाते सब जानते हैं कि नहीं होते और चले जाते राम चले गए हैं स्वर्ण मृत को खोजने कौन होगा पागल जो राजी होगा कि सोने का और हरण होगा होगा क्या लेकिन राम भी चले जाते हैं हमारे भीतर का राम भी चला जाता और सब अगर आखिर में हम बातें कुछ मिलता नहीं क्योंकि स्वर्ण मृत के पीछे जाके कुछ मिल सकता सुख स्वर्ण मृत है जब दूसरे से मिलता हुआ मालूम पड़े तो समझना कि राम चले अब स्वर्ण को खोजिए और अब सीता की चोरी होकर गए और जब आप दूसरे के पीछे खोजने चले जाते हैं तो आपके भीतर की जो अंतरात्मा है कही है सीता उसकी चोरी हो जाती है हो जाते हैं पतित फिर लंबा युद्ध है फिर रामन से संघर्ष है फिर हत्याएं हैं फिर खून है वो एक स्वर्ण मृत के पीछे जाने से राम की पूरे उपद्रव और हिंसा की दुनिया शुरू हुई एक स्वर्ण मृत से यात्रा शुरू हुई उपद्रव और फिर जब तक की पूरी हिंसा नहीं होगी तब तक मेरी दृष्टि में ये प्रतीक कथा है एक तरद हम भी जब दूसरे में सुख देखकर भागते हैं तब हम चले स्वर्ण तब पतन होगा ऊर्जा था पतन हो गया उसी क्षण जब हमने माना कि स्वर्ण के मृग होते हैं पतन हो गया उसी क्षण दूसरा सुख दे सकेगा पतन हो गया उसी क्षण जब हमने माना कि बाहर सुख हो सकता है और जिंदगी भर का अनुभव है कि बाहर सिवाय सुख के कभी कुछ मिला नहीं दूसरे से सिवाय दुख सुख कब पाया हाँ में रहा है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा मिला कभी नहीं वो सदा भविष्य में लगता है कि मिलेगा अतीत में लौट कर देखें कब मिला है, किसने किस दूसरे से सुख पाया सच तो यह है कि जिस जितना सोचा था ज्यादा सुख मिलेगा उस सोचा तो ज्यादा दुख मिला इसलिए महाराज जिस लड़के की विवाह कर देते हैं वो पत्नी से तो उतना दुख नहीं पा जितना वो लड़का पा लेता जो प्रेम विवाह कर है प्रेम विवाह के चट्टान टकराने की संभावना ज्यादा हो गई क्योंकि सुख की आकांक्षा ज्यादा हो गई पोथा पत्री देखकर जिसका विवाह किया गया उसने कभी सुख की बहुत आकांक्षा ही अभी नहीं बांधी है इसलिए नाव टकराने के उपाय जरा कम है दुख तो मिलेगा उसी मात्रा में मिलेगा जितना पोथा पत्री से है जन्म कुंडली देखने से सुख की आशा बनती होगी उतना ही मिलेगा उतना ही दुख मिलता है जीवन में जितनी सुख की आशा हम बांधते ज्यादा सुख की आशा बांधने वाले ज्यादा दुख में भर जाते जो सुख की आशा नहीं बांधता उसे दुख देने का उपाय नहीं जीवन ऊर्जा जब दूसरे की तरफ बहती है तो हिंसक है और दुख की तरफ बहती है और नर्क की तरफ बहती है हम सब अपने अपने नर्क खोज रहे हैं कुछ लोग कभी कभी पीछे लौट के खोज लेते हैं जीवन ऊर्जा जब पीछे अंदर की तरफ यात्रा करती है तो ऊर्ध्वगामी। वो तो एक ही ऊर्जा है जगत में शक्तियां नहीं है सिर्फ दिशाएं भिन्न है जगत में शक्तियां भिन्न नहीं है सिर्फ दिशाएं भिन्न जगत में शक्तियां अलग अलग नहीं है सिर्फ ऊर्ध गए नीचे उतर रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों से या ऊपर चढ़ रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों और ये भी हो सकता है कि एक ही सीढ़ी पर आप खड़े हैं और आपका चेहरा नीचे की तरफ और दूसरा आपका मित्र भी खड़ा है उसी सीढ़ी पर और चेहरा ऊपर की तरफ तो उसी एक ही सीढ़ी पर स्वर्ग और नरक दोनों घटित हो जाएंगे आपका पड़ोसी जिसका चेहरा ऊपर की तरफ है उसी सीढ़ी पर स्वर्ग में होगा और आपका चेहरा जिसका नीचे की तरफ है उसी सीढ़ी पर दस से मित्र से आप नरक में हो इसलिए तो ऐसा कोई नरक स्वर्ग भौगोलिक अवस्थाएं नहीं के रुख किस तरफ देख रहे इस सब निर्भर करता है किस तरफ देख रहे इस सब निर्भर करता है हिंसा अधोगमन है जीवन ऊर्जा का अहिंसा ऊर्जा है पिछले प्रवचन में आपने कहा था कि अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है और हिंसा मनुष्य द्वारा निर्मित है कृपया इसे पुनः स्पष्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या हिंसा प्रकृति प्रदत्त तथ्य नहीं है हिंसा प्रकृति प्रदत्त तथ्य है लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं, पशु का स्वभाव और मनुष्य उस स्वभाव से गुजरा है इसलिए पशु के जीवन के सारे अनुभव अपने साथ ले आया है हिंसा ऐसे ही है जिससे कोई आदमी राह से गुजरे और धूल के कण उसके शरीर पर छा जाएं, और जब वो महल के भीतर प्रवेश करे तब भी उन धूल के कणों को उतारने से इनकार कर दे और कहे कि वे मेरे साथ ही आ रहे हैं वे मैं ही हूं धूल कण है जो पशु की यात्रा पर मनुष्य की आत्मा पर चिपड़ गए हैं जुड़ गए स्वभाव नहीं है पशु के लिए स्वभाव है क्योंकि पशु के लिए कोई चुनाव ही नहीं है मनुष्य के लिए स्वभाव नहीं है क्योंकि मनुष्य के लिए चुनाव है असल में मनुष्यता शुरू होती है च्वाइस से चुनाव से मनुष्य शुरू होता है निर्णय से डिसीजन से मनुष्य शुरू होता है संकल्प से मनुष्य चौराहे पर खड़ा है कोई पशु चौराहे सब पशु वन डायमेंशनल रास्ते पर होते हैं एक ही रास्ता होता है जिसमें कोई चुनाव नहीं मनुष्य चौराहे पर खड़ा है मनुष्य चाहे तो हिंसक हो सकता है चाहे तो अहिंसक हो सकता है ये स्वतंत्रता है उसकी पशु की यह स्वतंत्रता नहीं पशु की यह मजबूरी है कि वो जो हो सकता है वही है यह भी समझने जैसा मजा है पशु वही है जो हो सकता है इसलिए पशु के स्वभाव में और पशु के तथ्य में कोई फर्क नहीं होता पशु के भविष्य में और पशु के अतीत में कोई डिस्टेंस कोई फासला नहीं होता पशु के होने में और हो सकने की संभावना में कोई फर्क नहीं होता पशु जो हो सकता है वो है दैट विच इज पॉसिबल इज एक्चुअल पशु की एक्चुअलिटी और पॉसिबिलिटी में कोई फर्क नहीं आदमी आदमी का मामला एकदम बदल गया आदमी जो है उससे भिन्न हो सकता है आदमी की एक्चुअलिटी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है जो आदमी वास्तविक आज है कल उससे और कुछ हो सकता है इसलिए किसी कुत्ते से हम नहीं कह सकते कि तुम कुछ कम कुत्ते हो लेकिन आदमी तो कह सकते हैं कि तुम कुछ कम आदमी मारो पड़ते हो किसी कुत्ते से हम कहेंगे कि तुम कुछ कुछ कम कुत्ते हो तो बिल्कुल एक्सकर्ड स्टेटमेंट होगा एक्सकर कोई मतलब नहीं होता, सब कुत्ते बराबर कुत्ते होते कमजोर हो सकते हैं ताकतवर हो सकते हैं कुत्तेपन में कोई फर्क नहीं होता, बीमार हो सकते हैं स्वस्थ हो सकते हैं कुत्तेपन में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आदमी की मात्राओं पर फर्क इसी को हम नहीं कह सकते तुमने और हिटलर में आदमी का कोई फर्क नहीं किसी बुद्ध को हम नहीं कह सकते कि तुम में में और का नहीं किसी से कहना पड़ता है कि आदमी बहुत कम मालूम पड़ती है किसी से कहना पड़ता है इतनी ज्यादा है कि भगवान शब्द तो खोजना पड़ता है जिन जिन के लिए हमने भगवान शब्द तो खोजा उसका कुल मतलब इतना है कि आदमी इतनी ज्यादा थी कि आदमी कहना काफी नहीं मालूम पड़ा ना काफी मालूम पड़ा आदमी जो है वही सब कुछ नहीं है बहुत कुछ हो सकता है आदमी जो है उसमें उसका अतीत पशु की यात्रा जुड़ी है वो उसकी हिंसा है आदमी जो हो सकता है वो उसकी अहिंसा है आदमी का स्वभाव वो है जो वो अपनी पूर्णता में प्रकट हो तब होगा आदमी का तथ्य वो है जो उसने अपनी यात्रा में अब तक अर्जित किया है इसलिए मैं कहता हूं हिंसा अर्जित अहिंसा स्वभाव इसलिए हिंसा छोड़ी जा सकती अहिंसा सिर्फ पाई जा सकती छोड़ी नहीं जा सकती ये फर्क भी समझ लेना जरूरी हिंसा छोड़ी जा सकती है अहिंसा पाई जा सकती और पा तो है और अहिंसा अगर पा जाए तो छोड़ना असंभव है और आदमी कितना ही हिंसक हो जाए छोड़ना सदा संभव है क्योंकि वो स्वभाव नहीं है प्रत्येक पापी का भविष्य है और प्रत्येक पापी का भविष्य एक संत का भविष्य है प्रत्येक पापी का भविष्य एक संत का भविष्य हम प्रत्येक पापी से सार्थक रूप से कह सकते हैं कि तुम भविष्य के संत हो प्रत्येक संत का एक अतीत है और प्रत्येक संत का अतीत पापी का अतीत है और हम प्रत्येक संत से सार्थक रूप से कह सकते हैं कि तुम अतीत के पापी हो लेकिन संत का फिर आगे कोई भविष्य नहीं संत का अर्थ है जो पूर्ण स्वभाव को उपलब्ध हो गया जो वही हो गया जो हो सकता था फूल पूरा खिल गया कली का भविष्य कली चाहे तो कली भी रह सकती है और चाहे तो फूल भी बन सकती है लेकिन फूल फिर लौट कर कली नहीं बन सकता चाहे तो भी फूल फिर फूल हो गया तो जब हम कली से कहते हैं कि फूल होना तेरा स्वभाव है तो उसका यह मतलब नहीं है कि तथ्य हम फैक्ट की बात कह रहे हैं हम संभावना की पोटेंशियलिटी की बात कह रहे हैं हम कली से कहते हैं कि तरफ फूल होना स्वभाव है अर्थात तू फूल होना चाहे तो हो सकती है लेकिन अगर कोई कली कली ही बनी रहे और वो कहे तथ्य तो यही है कि मैं कली हूं तो मैं कली ही रहू क्योंकि कली होना मेरा स्वभाव है क्योंकि मैं कली हूं आदमी अगर कहे कि हिंसा मेरा स्वभाव है तो वो ऐसी ही बात कह रहा है जैसे ये ब्रांड कली कह रही है आदमी का स्वभाव नहीं है हिंसा उसके अतीत का अर्जन उसके अतीत के संस्कार हिंसा आदमी की कंडीशनिंग है जो कि पशु से निकलते वक्त अनिवार्य थी जैसे कि कोई काजल की कोठी से निकले और काजल उसके शरीरों पर लड़ जाए उसके कपड़ों पर लग जाए जो कि अनिवार्य था पशु क्षम्य है अनिवार्य है हिंसा उसके जीवन में होनी आदमी क्षमा नहीं किया जा सकता हिंसा अब उसकी पसंद है अब अनिवार्य नहीं अब वो चुन रहा है इसलिए हिंसा अगर कली जिद कर ले कली रहने की तो रह सकती है लेकिन लेकिन यह उसकी अनिवार्यता नहीं ये उसकी नियति उसकी डेस्टनी नहीं है यह उसका अपना ही भ्रांत निर्णय और तब इसकी जिम्मेवार वो स्वयं ही हो और किसी परमात्मा के समक्ष पहुंचकर वो ये ना कह सकेगी कि मुझे कली ही क्यों रखा क्योंकि कली के भीतर फूल होने की संभावना परमात्मा ने पूरी देरी वो तो फूल हो सकती कली होने की जिम्मेवारी हमारी हो हिंसक पशु के लिए अनिवार्यता हमारे लिए जिम्मेवार पशु के लिए तक हमारे लिए सिर्फ ऐतिहासिक याददास्त है पशु का वर्तमान हमारा अतीत चुनाव सामने आदमी अहिंसक होने का निर्णय ले सकता हिंसक होने का निर्णय ले है। जब कोई आदमी हिंसक होने का निर्णय लेता है तो कोई पशु उसका मुकाबला नहीं कर सकता असल में कोई पशु इतना हिंसक नहीं हो सकता जितना आदमी हो सकता है, क्योंकि पशु सहज ही हिंसक है और आदमी हिंसक आयोजना से होता है इसमें हम चंगीस खां और तैमूर और नादिर और हिटलर और माओ और स्टेलिन जैसे हिंसक पशुओं में नहीं खोज के ला सकते चंगीत के समानांतर अगर हम पशुओं के इतिहास से पूछें कि कोई एकात पशु हुआ जो हमारे चंगेज खान के मुकाबले हो तो पशु कहेंगे हम बहुत दर्ज इस मामले में हमारे पास कोई आकाश नहीं एक बड़े मजे की बात है कि कोई भी जानवर जाति के प्रति हिंसक नहीं होता सिवाय आदमी को छोड़कर कोई जानवर अपनी जाति के जानवर को नहीं मारता हिंसा नहीं करता इतनी पहचान पशु की हिंसा में भी है सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो आदमी को मारता है ये भी बड़े बजे की बात है कि हिंदुस्तानी भेड़ियों को भी अगर पाकिस्तानी भेड़ियों के पास छोड़ दिया जाए तो नहीं मारेंगे लेकिन हिंदुस्तानी आदमी को पाकिस्तानी आदमी के पास छोड़ना जोखिम से भरा कहा भाषा शास्त्री कहते हैं कि शायद भाषा में गड़बड़ की हो सकता है जो लिंग्विस्ट से उनका बड़ा ख्याल सही मालूम होता है वो ये कहते हैं कि चूंकि दोनों भेड़िए भाषा नहीं बोलते न पाकिस्तानी भेड़िया उर्दू बोलता ना हिंदुस्तानी भेड़िया हिंदी बोलता इसलिए दोनों पहचान नहीं पाते कि फॉरिनर कोई कारण नहीं लेकिन आदमी एक एक जिले से दूसरे जिले में फॉरिनर होता गुजराती मराठी के लिए फॉरिनर हिंदी बोलने वाला तमिल बोलने के लिए फॉरिनर अगर यही सच है जो भाषा शास्त्रीय कहते वो मुझे लगता है इसमें सच्चाई है तो क्या ऐसा न करना पड़े किसी दिन के आदमी को मौन हो जाना पड़े सभी आदमी हो सके मौन हुए बिना इस पृथ्वी पर आदमी पैदा होना हो लेकिन ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कोई पशु अपनी जाति के पशु पर हमला न करे आदमी करे और कोई पशु अकारण कभी नहीं मारता यह भी मजे की बात है सिर्फ आदमी को छोड़कर अकारण नहीं मारता अगर कभी मारता भी है तो उसकी जरूरत होती है भूख होती है मारता है रक्षा करनी होती है तो मारता है आदमी बेजरूरत मारता कोई जरूरत नहीं होती तब भी मारता है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मारने होता है इसलिए जरूरत पैदा करता है बिना मारे नहीं रह सकता जरूरत पैदा कर लेता कभी वियतनाम में जरूरत पैदा करता कभी कोरिया में जरूरत पैदा करता कभी कश्मीर में जरूरत पैदा करता कोई जरूरी बात नहीं है न कोई कश्मीर के न किसी वियतनाम में न किसी कम्बोडिया में कहीं कोई जरूरत नहीं लेकिन आदमी जरूरत पैदा करता है क्योंकि बिना जरूरत मारेगा ज़रा खींचना लगेगा आदमी रैशनल है सिर्फ एक अर्थों में कि वो अपनी बेबकूफियों को भी रेशनलाइज कर और किसी अर्थ में नहीं ने जरूर कहा था कि आदमी एक बुद्धिमान लेकिन आदमी आदमी का अब तक करता। को इतिहास में दिया। सिर्फ एक बात में दिखाता है कि अपनी बेवकूफियों को बुद्धिमानी सिर्फ करने की कोशिश को मारता है तो भी रैशनलाइज कर लेता है कहता मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये मुसलमान मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये हिंदू है मारना ही पड़ेगा ये हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी है जैसे कि किसी का पाकिस्तानी होना मरने के लिए काफी कारण काफी, काफी काफी हो गई बात कि एक आदमी मुसलमान है मारो आदमी कारण खोजता है कि मारना पड़ेगा ये आदमी पूंजीपति है मारना पड़ेगा ये आदमी कम्युनिस्ट मारना पड़ेगा पुराने कारण जरा पिट जाते हैं बातें हो जाते हैं नए कारण खोज सक है नए कारण ईजाद कर लेता है अब चलो पुराना कारण बेकार हुआ वो खेल बंद करो नया खेल खेले अभी तक बहुत मारे हिंदू मुसलमान चलो अब हिंदू जैन में हो जाए तो हिंदू जैन का न चले तो चलो गरीब अमीर में हो जाए आदमी मारना चाहता है तो कारण खोज लेता है पशु बिना कारण कभी नहीं मारते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम आदमी की हिंसा को समझें तो हम पाएंगे कि अगर आदमी हिंसक होता है तो ये उसका चुनाव है और इसलिए आदमी इतना हिंसक हो सकता है जितना कोई पशु नहीं हो सकता क्योंकि पशु का हिंसक हो न सिर्फ स्वभाव है वो तो उसका चुनाव नहीं है इसलिए ना नादिरता है उसमें पैदा नहीं हो सकता इसलिए उसमें महावीर भी पैदा नहीं हो क्योंकि अहिंसा का भी कोई चुनाव नहीं आदमी को अरहिंसा का भी चुनाव हमने अगर नागरिक और, और माओ की खाइया देखी हैं, तो हमने महावीर कृष्ण क्राइस्ट की ऊंचाई वे दोनों हमारी संभावना हमारे अतीत का स्मरण ऊंचाइया हमारे भविष्य की आकांक्षाएं देख और तक का मेरी बातों को शांति हो तो परंत में सबके तो परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्राणी